बंधकारणशिलचारेदनाच्त पर शरीर आवेश लोलीभूत मनस अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशा बंध प्रतिष्ठा जो स्वभाव अत्यचंचलूताजो चंचलस्वभा मन वाप्रिणाम निरंतर वह भी शरीर में प्रतिष्ठित हो गया है है कि भी इस शरीर को छोड़ के मन नहीं जाता एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय में जैसे भागते रहता है मन भागने के स्वभाव वाला है अलग अलग चीजें पकड़ना चाहता है रोज नया नया चीज चाहिए कुछ नई बात ढूंढता है लेकिन रोज नया शरीर नहीं रहता क्यों शरीर से मन उपता नहीं ऐसी बात नहीं है वो नहीं चाहता है रन, लेकिन मजबूरी से रहता है बूढ़ों से पूछ वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्या करें लेकिन रहना पड़ता है मरना भी चाहता चाहते तो मरने भी नहीं देता भगवान तो कोई ना कोई भेज देता किसी न किसी को बचा लेने वाले नहीं बास भी लगा लेगा तो छोड़ेगा नहीं भगवान कहेगा अभी तेरा टाइम नहीं हुआ है कहा भाग रहा है नहीं? बड़ा मुश्किल होता है तो उसके कर्म ही ऐसा होता है तो मर जाए तो मर जाए अन्य था बचाने वाला कोई ना कोई सदा है मर के जीने वाले को भी देख ले दो बार ऐसे एक आदमी खा दो बार जिंदा हो गए मुर्दा से उठ गया लेके आए अब पता नहीं उस बैंक से कोई विशेष संबंध रहा होगा वो बैंक के सामने में मुर्दा से उठ खड़ा होगा तो ऐसे भी होते हैं कहा जाओ ये मन क्यों इसी में रह रहा है ये दिव्य है वो अप्रतिष्ठा स्वभाव वाला चंचल स्वभाव वाला ये मन फिर भी शरीर में प्रतिष्ठा शरीर में प्रतिष्ठित हो गया क्यों कहते कर्मा कर्म का फल भोग करने के लिए ही कर्माधीन हो करके कर्म की वासनाओं और फल के वजह से इसका बंधन हो लेकिन तो फिर भी इसके अंदर ही पहले रह रहा है लेकिन रहता है ऐसी बात नहीं इसके अंदर में रहते हुए भी वो है बंदर है चलते ही रहेगा, वो चलते ही रहेगा, बैठेगा ही रहे, बैठे नहीं इसे किसी जगह बांध दिया आपने फिर भी इस शरीर में रहते हुए भी उस मन को बांध दिया आपने किसी एक वस्तु में तब उसको क्या कहते हैं धारणा देश बंध चित्त से उसे भी आ गया आएगा विकल्प है मन शरीर के अंदर रहते हुए शरीर के अंदर की वस्तु या बाहर की वस्तु का ध्यान करना बाह्यत्वे ध्यान करना यह शरीर से अलग होकर मन शरीर को भी विषय रूप ध्यान करने लग जाए दोनों अलग अलग अवस्थाएं बनती है तो बाद में वर्णन नायक विस्तार पर देखेंगे तस् कर्मणो बंध कारण बंध कारण बोता उस कर्म का शिथिल्यम शिथिलता हो जाए ढीला पड़ना वो ढीला कैसे पड़ेगा समाधि बलाद्भवती समाधि के अभ्यास का बल से वो धीरे धीरे ढीला पड़ता जैसे जो है जैसा जैसा बछड़ा बलवान होते जाता है साढ़ रूप होने लगता है फिर जितना बांध लोग मानेगा थोड़े उखाड़ के चलते पड़वी से संकुल उत्तवा ऐसे प्रयोग किया ना अब बचड़ा है तो बांध रखे तो टिका है बेचारा मजबूरी है ना बल नहीं है उसको अब जो खाते पीते चना को बलवान हो जाता है उसके बस मालिक का इशारा की भी जरूरत नहीं मालिक आ रहा है और घोड़ा चल पड़ता है तैयार तो वैसे ही आपके समाज का बल हो जाए वो मन अपने आप नाचने लगा जैसे कहेंगे वैसे वह कर्म उसे बांध नहीं सकता कर्म उसको चंचल जो कर रहा आप नहीं कर सकता बंधन शिथिल हो जाता है जब आपका समाधि का बल बढ़ता है चने का खा खा करके अभ्यास करने से घोड़े का बल बढ़ता है जैसे आप समाधि का अभ्यास करते करते आपका भी आत्म बल ऐसा बढ़ेगा कि फिर बाद में बंधन जो है कर्म वो शिथिल हो जाता है प्रचार संवेदन चित्त से एव इसी प्रकार के प्रचार संवेदन भी चित्त का जो होता है वह भी समाज बल के आधार पर वो भी धीरे धीरे संचरण बंद हो जाएगा प्रचार संवेदनम संवेदन चित प्रचार बने नाड़ी समूह में भ्रमण पूर्वक जो विषय का ग्रहण करना ये जो क्रिया चल रही है उसका नाम प्रचार संवेदन उस चित्त का जो प्रचार संवेदन है वह भी समाज बल के आधार पर शिथल पड़ जाएगा कर्म बंध स्वचित्त से प्रचार संवेदना कर्म के बंधन का क्षय होने से यह अपने चित्त को समय प्रकार से नाड़ियों में संचालन करने की क्षमता प्राप्त होने पर अब तो अपनी मर्जी से जा रहा है ना आप चाहते हैं हम प्राणायाम करें अब जितना ही नहीं कुछ पता ही नहीं चलता क्या प्राणायाम हो रहा है प्राणायाम करना सभी चाहते न अब नाड़ी का दर्शन ही नहीं हो रहा अरे पता नहीं कौन सी नाड़ी चल रही है पिंगड़ा चल रही है की पिंगला चल रही है की चित्रिनी चल रही है कि कौन सी चल रही है पता ही नहीं चल रहा है लगा हुआ है कि नाक बंद करके लगा है ये खोल रहा है कि वो बंद कर रहा है लगा हुआ और कुछ भी नहीं पता और कैसे संचालन करोगे और क्रियायोग में मुख्य है नाड़ी संचालन क्रिया इसलिए तो अभी तो आप सिद्धांत पक्ष पे है प्रयोग पक्ष में नहीं है अभी आप सिद्धांत के पक्ष को सुन रहे है न प्रयोग पक्ष के लिए तो आए हैं नहीं कक्षा जब प्रयोग पक्ष की प्रयोग पक्ष की कक्षा चलेगी तब बताएंगे उसमें भी क्यों नहीं बताएंगे लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना तब तक ये सुनने के बाद जो वेग है अंदर में वो वेग बना रहेगा तब तो सीखोगे तब तक वो की भी ढीला हो जाता है तब तक दो चार महीने कौन अप्रैल के बाद होगा अरे तब तक तो पता नहीं क्या है उसके बाद वे योग की सीखने की ढीलापन आ जाती है फिर कहें न्याय पढ़ेंगे वो दिमाग में आए चोर आएगा इसलिए अभी सुन रहे हैं तो अंदर में एक जोश होता है हम भी सीखे हम भी करें बाद में टाइम टाइम हो जाता है तो जोश नहीं रहती और शिक्षा में भी यही आज की आधुनिक शिक्षा की प्रक्रिया क्या है आप जो विज्ञान पढ़ते हैं पहले आपको क्या प्रैक्टिकल मिले जाते हैं पहले होता है थियोरी या नहीं सिद्धांत पक्ष को पहले शिक्षा दे दिया जाता है आप समझो क्या होता है कैसे होता है सब समझा देते हैं फिर कहते हैं आप उसका अनुभव करो चलो लेब्रेटरी के अंदर चलो वह प्रैक्टिकल कराया जाता है वैसे यहाँ पर भी अभी तो सिद्धांत कक्ष चल रहा है है ना? जब प्रयोग कक्ष चलेगा जहाँ चलेगा वहाँ आना पड़ेगा ना क्योंकि सीधी सी बात है जिस कक्षा में थियोरी पढ़ाया जाता है वही लाइब्रेटरी होता है क्या लाइब्रेटरी तो नहीं वो अलग रूम में वो अलग एपेरेट का सारा सामग्री अलग होता है उसी तो प्रकार से हम लोगों की प्रैक्टिकल कक्षा कहीं और होगी यहाँ नहीं होगी चिंता मत करो ये मत सोची यहाँ हो जाए जो पहुंचेगा वो सब मिलेगा उसको जरूर कुछ मिल जाएगा ऐसे तो है नहीं कुछ नहीं मिलेगा है ना बाकी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है वो कहा तक ले पाता है कैसे सीख पाता है कैसे कर पाता है उसके अपना कर्म अपनी वासना है उसके अभ्यास है अनेकों कारणों के आधार है कितना प्रगति कर पाएगा तो गलत बात वो तो समय बताएगा अप्रैल के बाद है न तो इस्तः उसको सुन लो अच्छी तरह से ताकि आगे अनुभव कर पाए कर्म बंध्या स्वचित प्रसार समय योगी चित्तम स्व तब योगी क्या करेगा कर्म बंध का क्षय होने पर दशिथिल होने पर अथवा स्वचित को नाड़ियों में सम्यक प्रकार से संचरण करता व ग्रहण करने की सामर्थ्य वाला जब हो जाता है तब वह यह योगी अपना चित्त को अपने मर्जी से अपने शरीर के नाड़ियों में नहीं दूसरे के शरीर के नाड़ियों में संचरण करना चाहेगा तो कर सकेगा चित्तं स्व शरीर निष्कृष्य निश्चित को स्व शरीर के नाड़ी संस्थान से निकाल करके शरीरांतरेश दूसरे शरीर के नाड़ी संस्थान में निक्षिप्त कर सकता है निक्षि चित्तं च इंद्रियाणी अनुपतन थी हाथ जा चित्त जाएगा तो पीछे पीछे सारी इंद्रिया भी वहां जाके काम करने लगेगी यथा मधुकर राजानम मक्ष उत्पतन तम इसी प्रकार से मधुमक्खी की राणी चल पड़ती है तो पीछे पीछे सारे मधुमक्खियाँ उड़ते उड़ते चढ़ जाती है तब तक तो ये भी सब जाकर वहाँ कार्य करने लग जाते हैं निविशमान मनु निविशंत है चित्त का निवेश करते हुए पीछे पीछे ये भी सारी की सारी तथा इंद्रियाणी पर शरीर आवेश चित्तम अनुदे जिस प्रकार से मधुकर मक्की की जो है रानी बैठती है तो सारे बैठ जाते उड़ती है तो सब उड़ते हैं उसी प्रकार से पर शरीर में जाकर जो घुसने पर भी घुसते हैं और वहां से निकलने पर भी निकल आते हैं इति अनुविदियंत है अनुष्ट संय फलम इसके द्वारा अदृष्ट में संयम करने का फल है अदृष्ट संयम आद पर आवेश की प्रक्रिया बंद कारण क्या है बंद का कारण क्या बोला था कर्म कर्म क्या है अदृष्ट है पाप। ये है ना उसमें संयम करने का ये फल और उसके सामर्थ्य बढ़ते हुए चित्त में सामर्थ्य आए समाज बल नारी के आधार पर नार्य संचरण की क्षमता आती है अब वो जब समझ में आ जाता नार्य संवेदन तो अपने आप जब वो व्यक्ति एक शरीर से दूसरे में आना जाना वगैरह या अनेक बनाकर सभी में प्रचित को प्रतिष्ठित करने की क्षमता आदि प्राप्त कर लेता है ये सब सिद्धियों के चक्कर में नहीं पढ़ना है समझना है केवल ये पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी उदान जयात जल कंटकारिशु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात जल कंटकारिशु असंग उत्क्रांतिश्च। इस सिद्धि से युक्त थे यासंत संत तीर्थ जी महाराज एक विष्णु तिरजी महाराज जो योग श्री पीठ के संस्थान उसके बाद अन्य गए सोम तीर्थ शायद आजकल वहां महंत तो कृष्ण तीर्थ गंगा जी के ऊपर चले जाते थे आर पार पैदल ये के जाने वाले तो बहुत है पैदल जाते थे गंगा जी के ऊपर कोई ने कहा खड़ा उड़ाओ को सिद्ध कर रखे इसे खड़ाओं पहन भी जाते उनके कान में बात पड़ी कहा अच्छा तो भाई का तो अपमान है ऐसी बात है तो तब इसलिए उन्हें फिर कड़ाओ को छोड़ करके जिन ने कहा तो उन्हीं को बुलाया तुम भी चलो साथ में देखते तुम चल पाओगे तो हम चल पाएंगे ये कड़ा तुम पहन लेना बेचारा <laughs> चलता हो तो डूबने तो लगा भागा हाथ छोड़ा करके महाराज जी अपने चलते बोले ऐसे से वियोगी लोग रहे हैं और सब कारण क्या है परम विरक्त थे परम विरक्त बड़े लोग बुलाते थे, थे कहीं आना उनकी चेले लोगों ने सब फिर बाज फैलाया दुनिया भर का हाँ चेले लोग है ना गुरुओं की सिद्धियों का दुरुपयोग कर लेते तो ऐसे सिद्धि मुख्य वैराग्य वैराग्य के बिना कोई सिद्धि भी नहीं मिल सकती आप सिद्धि के लिए प्रयास करोगे तो सिद्धि कभी नहीं मिलेगी नियम है आप माया का पीछे जितना बांग माए उतनी आपसे दूर होती जाती है और मैं सब जितना हटने लगे उतना मैं आपके पीछे पीछे भाग आती और फिर भी आप उसे दूर करेंगे तभी जाकर आपका कल्याण होगा सिर्फ वस्तु का होना खराब नहीं है वस्तु का होना गलत नहीं है वस्तु का आना आपके पास गलत नहीं है किंतु उसमें आसक्ति होना खराब छा लाभ जा रहा है कर्म संतुष्ट इस है कहीं भी बैठो जो आपके हिस्से में दूध पानी हो तो आना ही है लेकिन आसक्ति पूर्वक उसको व्यवहार में नहीं लेना इसलिए शिवानी जी लिखते है पोसेशन इज नॉट बैड बट अटैचमेंट इज होपलेस ये आसक्ति आ गई फिर तो आपका सारे जो होप है होप मैंने एक संभावना थी मैं मुक्त होऊंगा ये वोंगा कुछ नहीं सब बेकार है आवश्यकता तो हर चीज की होती शरीर है शरीर के लिए भौतिक है उस भौतिक शरीर के लिए बहुत ही संसाधन की अपेक्षा होता है और इसी भौतिक शरीर में रहकर के मुक्ति को भी अनुभव करना है स्वरूप की प्राप्ति करनी है इसलिए आवश्यक पदार्थ तो आएंगे और आते भी रहे ना भी आवे कोई चिंता नहीं आ जाए तो उसका मोह नहीं होनी चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कल भी कोई बोल रहा था पोषण इतरा रखते हैं और वैराग्य की बातें करते हैं अब उन्हें ये पता नहीं ये पोसेषण और वैराग्य में कोई विरोध नहीं है वस्तु का होने और वैराग्य में कोई परस्पर विरोध नहीं है विरोध वैराग्य का वस्तु में विद्यमान आ है एक बार चैतन गिरी जी महाराज जब सुने होंगे कैलाश के पिठाधीश्वर में से हुए हैं वो पिठादीश्वर तो बीकानेर में चतरमाश करके आ रहे हैं, जानते ही हैं कोई महात्मा कहीं से दो महीना रह कर आ रहा है तो बहुत सारे माल पानी होता है साथ में अलोगों ने दुनिया भर चढ़ा दिया वो, वो समय फर्स्ट क्लास होता था ए वैसी होता नहीं था और डिब्बे अलग अलग भी होते थे वो दो ही एक इधर बैठेगा बस फर्स्ट क्लास तो उसने उनको बिठा दिया है और सारा सामान दुनिया था भर गया अब जो दूसरा आदमी आया उसी में जो सेठ था वो, वो सामने बैठा एक आया था उस सुटकेस में लेकिन बहुत ही विशेष कार्य थी अब आ सकती का फर्क बता रहा हूँ हुआ घटना ही है गप नहीं है हाँ। तो हुआ क्या कुछ देर चला उसके बाद चेन रतनगढ़ पार होते होते रुक गया कोई कारण काम चल रहा कुछ हो कुछ होगा होगी फिर फिर रुक गयी। गयी तो फिर चेन दी गयी। रुक गई गई खींच दी तो चल नहीं रही थी गर्मी का दिन उन्होंने कहा भाई चलो थोड़ा नीचे जाते हैं करके वो अपने आप नीचे आगे बैठ गए वो सेठ जी पीछे पीछे नीचे आ गए और दोनों बैठे बातें करने लगे सत्संग होने लगा और ये सब होने से पूर्व में उसने कहा था महाराज जी से आप संत लोग इतना माल ताल देख चलते हैं परम विरक्त अपने आप को मानते हैं, वहराज जी की शिक्षा हमें देते हैं और इतना माल बटोरे जा रहे हैं ऐसे सिर्फ पूर्व में टिकट पंडा था हमारे जिसम सुन के चुप थे चलो भाई तेरे को पता तो है नहीं, हमारी क्या अवस्था तुम्हारी क्या अवस्था है समय आएगा भगवान शिक्षा देना चाहिए तो देख तो क्यों मुँह लड़े किसी से महान पुरुष थे चुपचाप थे अब आप लोग तो तो तुरंत भिड़ जाओगे तर्कासन करोगे वो चुप चाप तो मौका मिलेगा भगवान तो देगा और दे ही दिया आप जब गाड़ी चलने लगी वो सैट भागने लगा कितना सत्संग चल, कि चल रहा है परमात्मा की चिंतन भक्ति का विचार चल रहा है कहा तेरे हमारी इतनी माल जा रही है तू तो जाने दो ना तू तो एक सुटके से मर रहा तुमने तो कहा तो इतना बटोर के जा रहे है हमारे सारे माल जा रहे जाने दो तुम भी बैठ तुम्हारे सुट के जाने दो बोल हाँ महाराज मार चिल्लाते चिल्लाते बचाओ बचाओ रोको रोको गाड़ी चलाओ भागा पड़े और गया और गाड़ी हल्ला के चक्कर रुक गई और क्या हुआ देखते तो मारा आ रहे चढ़ गये बैठ गए और फिर गाड़ी चली तो पूछा बताओ सेठ तुम तुम्हारे अंदर आ सकती की मेरे की है मेरे अंदर इतने माल के प्रति है ये सारे माल को आग लग जाए के शरीर को आग लग जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरा एक सूट के चार कागज गायब हो जाए ना तेरी जान में हार्ट अटैक हो जाएगी तो यही तुम्हारे और हम में अंतर है आसक्ति होना वस्तु उतरे है वो आश्रम के लिए जा रहा है चेड़े खाएंगे पियेंगे ना वहाँ के तो लिए जा रहा है उनको कोई मतलब है नहीं जाए पहुंच जाए तो ठीक है चेड़े खाएंगे पियेंगे नहीं पहुंचे तो नहीं इसे क्या फर्क पड़ना है उन्हें तो वो जो भाव है अंदर में अनासक्त भाव वस्तु के प्रति वो मुख्य है वस्तु का होना बड़ा चीज नहीं होता है उसका वस्तु स्थित है और आपके अंदर वैराग्य है तो कोई विरोध नहीं है इन वस्तु स्थित है आपके अंदर आसक्ति है तो वैराग्य के साथ विरोध हो ये वस्तु दोषवान नहीं है वस्तु में न दोष है न गुण है वास्तव में दोष और गुण दोनों अपने है अपनी ही वासना अपनी कर्म साथ में ये सब व्यवहार हो जाता है इसलिए कहते कि पर भी ये में संयम करने का ये फल था तो उड़ान का चय होने से क्या होता है उड़ान अजया उड़ान वायु पर अपन नियंत्रण पाले से जल पंख कंटक आदि प्रदेशों में असंग होकर गर् असंबद्ध होकर गये और इतनी नहीं उत्क्रांति उत्क्रमण करने का भी क्षमता प्राप्त समस्त इंद्रिय वृत्ति प्राणादि लक्षण जीवनम। इंद्रियों का दो प्रकार की वृत्ति होती है, एक सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्तियां तो साधारण और आसान कर से वेदांत में कहा करता है समस्त इंद्रियों का सामान्य वृत्ति क्या है जो वृत्ति है आभ्यंतर वृत्ति और प्राण प्राण आदि पंच रूपेण इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है वो और इंद्रियों का विशेष वृत्ति क्या है रूपादि का ग्रहण करना आलोचना रूपा विशेष होता है कहा भी है कार्यक्रम इसलिए सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्या वायव पंच सामान्य कर्ण वृत्ति करण होगा जो वृत्ति में सामान्य रूप होता है विशेष रूप में से सामान्य रूप क्या है प्राणादि वायव पंच ऐसे कार्यक्रम में सा इसलिए यहाँ पर भाषकर शुरू वहां से कर रहे हैं समस्त इंद्रिय वृत्ति मानी इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है इंद्रियों का वो क्या है वो प्राणादि जी लक्षण जीवन प्राणादि जी रूपा जीवन है पंच प्राणात्मिका जीवन का कारणभूत तत्व तो वो सामान्य वृत्ति है तस् क्रिया पंचत तस् प्रयत्न से प्राण का प्रयत्न के जो है क्रिया जो कार्य है वो पांच प्रकार प्राणस्य प्रयात्र विशिष्टस्य से क्रिया मैंने कार्यम पंचते कौन से कौन से पहले का नाम प्राणी है मुखनाशिका गतिर आ आदय वृत्ति मुखनाशिका से आने जाने वाला है और हृदय पर्यंत उसका गति है दूसरा समान समम नयना अना, चनाभिवृत्ति ही समम नयन आद खाए पे समय प्रकार से नयन करता है और कहते हैं आ नाभिवृत्ति नाभि हृदय से लेकर के पर्यंत है आ, आ नहीं नाभिवृत्ति अनाभिन आनाभिप्रच कर देना आ नाभिपर्यंत जैसे आ हृदय लेना आया मर्यादार्थ में आ नाभिवृत्ति अपनयनाद अपन अपनयन करता है जो खाए पिये वगैरह को हजम हजम होने के बाद जो कचरा पेटी का होता है वो नीचे ले जाने वाला नीचे की ओर खींचने वाला ये कहें नहीं आपको इस धरती पर टिकाए रखने वाला तो हवा में उड़ते रह जाते ये अपान वायु बिगड़ जाए आदमी हवा में उड़ने लग जाए क्यों तो काम करेगा वो तो उठा देगा सीधा आपको ये अपान वाई नीचे गुरुत्व के आधार आकर्षण करके खेच के पकड़ा हुआ है इसे कहते अपान भाई क्या कर रहा है ये अपानात अपान हाँ। कहा तक है ये आद तल वृत्ति पाद्य तल भाग पर्यंत ये जो है अपान वायु का विशेष कार्य देखने को मिलता है आ उन्नयनात्वृत्ति और उन्नयन करता है ये इसीलिए इसका नाम उदान पड़ा और कहा है कंठ से ऊपर शिरोवृत्ति है और व्यान क्या काम करता है व्यापी व्यान हाँ। पूरा शरीर में व्यापक ये ना हो तो नाड़ी चलना बंद कर दे नाड़ी में खोने ना वो चले है ना आपने अग्निशामक वाहन का पाइप को देखे हैं कभी अग्निशामक वाहन जानते किसे कहते हैं? फायर फाइटर फायर।, फायर ब्रिगेड जो अग्नि को बुझाने के लिए आते है ना बड़ा लाल लाल जो मशीन आता है गाड़ी लाल गाड़ी दमकल बोलते उसको अग्निशामक वाहन उसके पाइप को देखो आप ऐसे होता है चपट होता है गोल बनाए रखे रहते हैं और फेंक देते हैं वो गाड़ी उधर खड़ी है आग उधर लगाए लंबी छोड़ देते हैं उसको अब उधर से पानी छोड़ता है तो क्या होता है उसके पहले हवा मोटर के साथ ऐसा विशेषता है हवा जैसे भरते आप खा जाता है पीछे पीछे पानी जाता है ऐसा फोर्स छोड़ देते हैं हवा के फोर्स मोटर से चलाया जाता है जिसके फोर्स क्रिएट और आगे खोलते जाता है आप देखो शुरू में होता है अच्छा लगता है इससे पता लगता है कैसे खुल रहा है वो तो यूं गोल-गोल फूलते जाता, जाता है और बंद कर दो तो कर दो आपस वैसे आप जाता है ना नाड़ियों में तो खुलते हैं नाड़ी वितननाथ व्यन इसलिए नारियों का फोल खोलते जाता है तब तो खून पीछे पीछे भागता है यदि व्यान वायु ठप हो जाए उसमें हम लोग क्या बोलते हैं लखवा हो गया पैराल हो गया और वह नाड़िया काम नहीं करती काम नहीं करती नाड़िया काम नहीं करते ऐसे नहीं वास्तव में नाड़िया तो वैसे कभी वैसे वो कभी काम की ही नहीं वो नाड़ियों में व्यान वायु काम करता था अब वो नहीं करने लगा उसी को आप कहते नाड़िया फेल हो गए नाड़िया काम नहीं करते हैं आरोप कर दिया व्याहन की निष्क्रियता को आप नाड़ी की निष्क्रियता में दखन इसलिए व्यान वायु की विशेषता है पूरा शर्म इसलिए उसके व्यापक होना आवश्यक है जहाँ नहीं होगा वहाँ खून ही नहीं चलेगा प्रधान प्राण इन सभी में प्रधान कौन है अन्य चार को दौड़ाने वाला काम कराने वाला प्राण है लेकिन उदान है जयात जल पंख कंट का संघ इनमें से उदान वायु है उस पर संयम करने से क्या होता है कद जल पंख मन कीचड़ कंटक आदियों अपर असंगता पूर्वक आप चल सकेंगे इतना ही नहीं उत्क्रांत स्था मरने के वक्त आप अपनी मर्जी से मर सकते हो मर्जी से मरने का मतलब क्या जिस रूट से जाना चाहो अपनी मर्जी होगी इच्छा मृत्यु नहीं है यह रूट में इच्छा अपनी है मरने का टाइम तो फिक्स है इच्छा मृत्यु है वो जहाँ टाइम फिक्स नहीं है आपकी मर्जी जब चाहे तब जाओ ऐसा नहीं है जैसे चाहे वैसे जाओ ये दोनों में अंतर है काल की स्वतंत्रता नहीं मार्ग की स्वतंत्रता उस काल पे जैसे शरीर का मौत होने लगता है आप यदि उदाहरण जय वाले हो अपने मर्जी से आप ब्रह्मरंद्र की ओर से निकाल सकते हो टांग से निकाल सकते हो जहां से आप चाहेंगे उस मार्ग से आप अपने प्राण को लेके निकल सकते हो ये सामर्थ्य प्राप्त होता है उदान वायु पर स्वयं करके उस पर विजय पाने से प्रतिबद्ध अर्थात को अपने वशित वो प्राप्त कर लेता है उत्क्रांति भी वश में आ जाती है समझे मृत्यु प्राप्त नहीं लाता अभी वो क्यों तो मरना चाहते तो वो इच्छा मृत्यु का मतलब मृत्यु का अभाव नहीं आप क्या समझ रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं है इच्छा मृत्यु मरना तो निश्चित है ना आपका शरीर तो मरेगा इन कब मरेगा काल में विशेषज्ञ काल का मतलब ये अनंत काल तक नहीं कि हाँ ये है कि भाई 10 साल बाद मरना चाहे ठीक है कोई बात नहीं हाँ भीष्म पितामह के लिए इच्छा मृत्यु जो मिला था उसका तात्पर्य चिरंजीवित्व इच्छा मृत्यु शब्द और चिरंजीवी शब्द भिन्न है चिरंजीवित्व का वरदान नहीं था मैने मृत्यु निश्चय है उनका उस मृत्यु का काल जो निश्चय था मान लो उनकी 120 साल आयु थी तो 125 सौ में मरना चाहेगा तो मर सकता है जैसे उनके ये इसी का लाभ उन्होंने उठाया ना कैसे दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त थी उसको उत्तरायण तक 15 18 दिन तक रोक लिया उन्होंने बस यही इच्छा मृत्यु का ये चिरंजीवित हो गया अमर हो गए अमरत तो इच्छा मृत्यु का तात्पर्य अब उनको चिरंजीवित फल प्राप्त हुआ वो तो अभी तक इसलिए जीवित है अभी भी नर्मदा परिक्रमा करने वालों को कईयों को दर्शन हो जाता है उनका वो उसी क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं ना महाभारत में भी आया है नर्मदा के तट पर वो भ्रमण करते हुए तपस्या करते हैं कईयों को प्राप्त। दर्शन प्राप्त हुए आज भी है ऐसे सप्त चरंजीवी में से सातो अभी तक तो है हाँ सब है ये लोग सब कई है वो हाँ तो है चरंजी का मतलब ये नहीं की ब्रह्म ज्ञानी हो मोक्ष मोक्ष अलग चीज चरण जीवित तो अलग चीज है जीवित तो है न मोक्ष नहीं है स्वरूपत्व नहीं है आकल्प परिन्न तो रहेगा अधिक से अधिक बस कल्पांतर में अगला ब्रह्मा अपना करेगा दुख भी क्यों नहीं होगा तो तो क्यों बिल्कुल वो देख करके कभी को देख देख करके दुखी होंगे इस समय में हाँ हमारे नाम पर क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पर क्या हो रहा है सब देख रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते यही उनके लिए दुख होता है तीसरे का ये सब चीजें जो सिद्धियां हैं जितनी लंबे जीने का लंबे रहने का ये सब व्यर्थ ही है जब तक सरोपानुभूति ना हो तीसरे सारी चीजें दुखदाई होते किसी भी अवस्था में रहें आपान ज्वलनम समान का वायु पर विजय पाने से ज्वलनम वो अपनी मर्जी से अग्नि को बढ़ा के घटा के भी जी सकता है जैसे बहुत खाने की इच्छा हो गई तो अग्नि को तेज कर ले सब खा स्वाहा अब नहीं मिला है तो अग्नि को ठंडा करके रख दिया वही बात आज भिक्षा नहीं हुई तो भूख नहीं लगे उस सामने भिक्षा आ गई तो अग्नि को दिप्ट कर लिया अपना खा पी लिया और जैसे उन्होंने क्या कहा सब करते है न कोई नहीं है सबकी छु जब नाचते हैं ना तो पता लग जाता है कितना हल्ला गुल्ला होता है नहीं और नहीं मिलता है तो पानी वाणी पीके सो जा दो एक अलग चीज और सोना नहीं है यहाँ अपने मन लग जाए भूखा बैठा है तब भी भूखे भजन न हो तो गोपाला ले ले तेरी माला क्यों बनाए समान जे सबकी बस की बात थोड़ी है ये भी कोई कोई होता है ज्ञान महाराज के पास थी ना इसी दिण? इसी सिद्धि क्या उन्होंने पर रोटी सेकवा दिया ऐसे थोड़ी पेट में रोटी सुख जाएगा किसी के भी शरीर से है नाभि चक्र को नया साहबीप्त कर दिया अग्नि को ता, तावा जैसे हो गया पेट और उस पर रोटी सेक दिया मुक्ता ने तो सिद्धियां सभी के पास नहीं आ सकते ऐसे थोड़ी और दुरुपयोग करने वाले ज्यादा है ना ये छोटे मोटे सिद्धियां मिल जाती उसी दुर्पयोग कर रहे तो बड़ी बड़ी मिल जाती फिर क्या कर लेंगे वो कहेंगे कहेंगे भाई वो लिख देगा फुल मिल पच्चीस रुपया जाके बैठे तेज करके तो आदमी का खा ले करके मेरा फुल मिल हुआ नहीं अभी अच्छा पेट भरा नहीं हुआ ऐसे सीधे में दुरुपयोग तो करेंगे घटिया लोग है कलयुग की खोपड़ी है ना तो इसीलिए है भगवान ने सो सिद्धियों में लोप कर दिया इसमें लोप हो गए पैतालीस हम बात एक थे एक योगी थे जो कुछ साल पहले उनका शरीर भी शांत हो गया वो, वो मुंबई पहुंचे थे एक आश्रम में एक कृष्णा को उनका नियम था पहले आपको बताना पड़ेगा कितना रोटी खाएंगे हाँ उतनी बने बर्बाद नहीं होनी चाहिए ठीक है महाराज गया महाराज देखिए हम चार रोटी खाएंगे सौ ग्राम घी झाक जाना पड़ेगा नहीं तो सौ ग्राम घी जितने में लगेगी उतनी रोटी में खा लूंगा तो सोचा गपे मार रहा होगा कोई बात नहीं बोलने दो तो उन्होंने अपने चार हिसाब से कर, मिला जुला करके 25 तीस रोटी बना दिया तो पच्चीस रोटी चार पांच लोग थे सबके चार चार पाँच चार तीन को खाने वाला तो 25 रोटी बन गई आप बन रहे उससे बैठ के खा रहे थे आपने मत का बोला की हमको लग रहा है डोट इतनी है पानी में तो बर्तन में इतने ही है तो उसे पूछा रसोई कितना बनाया घी तो नहीं दिया सवा सौ ग्राम तुमने साथ में मैं तो चार खाऊंगा कोटारी जी बोला देखिए आप आपका नियम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं आप सवा सौ सव ग्राम दीदी दे दीजिए लाइए मैं कर रहे हो चैलेंज करता हूँ 100 ग्राम घी घी हमारे पेट मांगता है तुम्हारे तो आटा जितना जाए क्विंटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छी बात हाँ करके देखो बोला उन्होंने कोटारी भी जोश चढ़ गई परीक्षा लेते है चल भाई दस किलो आटा गूं दिया उन्होंने मोटी मोटी दो सौ रोटी बना दी और थोड़ी थोड़ी घी लगाते रहे और सौ ग्राम घी दो सौ रोटी में डाला और पूरे दो सौ टी कड़का तब मान लिया भाई योगी ऐसा भी होते हैं ये भी घटना है अब फिर उन्होंने हाथ दूसरे से हाथ पकड़ लिया इतना आटा हमारा बर्बाद ऊपर सो के हम गिर भी गया चाहे थोड़ा अच्छा आटा तो बचत हो जाएगा तेरे को ग्राम घी देंगे चारी रोटी खाना <laughs> तो ऐसे भी सामर्थ्य वाले योगी लोग होते हैं तो ऐसे नहीं की आज भी नहीं है चाहेंगे उपलब्ध हो अनुभव में आ जाते मिल भी जाते ऐसे लोग फिर उन्होंने हमको कहा तुम चाहोगे तो हम तुमको सिखा दे मैंने कहा महाराज हमको नहीं चाहिए कहा घी के चक्कर पड़ो फिर सौ ग्राम घी के चक्कर घूमते रहूंगा मैं नहीं चाहिए मैं सीखा वो प्रक्रिया इसीलिए नहीं चाहिए फिर भाई ने पूछा जब मैंने मना कर तब ने अच्छा दिया तब उन्होंने कहा तुमने अच्छा किया हम इससे बड़े परेशान है क्यों परेशान अरे 100 ग्राम घी के ना मिले ये अग्नि मेरे को परेशान कर देती है सिद्ध तो कर लिया अग्नि को अब वो परेशान कर देती है उसको मन करने की तरीका मुझे मालूम नहीं मैंने कहा यही ना फेल हो गया आप तीव्र तो कर लिया आपने उसको सिद्ध कर लिया उसको में रहे हो और घी के अलावा कोई भी चीज जितना भी डालो सो सफा कर देगा कुछ भी खिलाओ जितना भी खिलाओ सब सुहा उसी से उसी से शांत होता था उसी से वो शांत होता था तृप्त हो जाता था अग्नि ऐसा उसने अग्नि पा लिया अब लेकिन उसे बड़ा दुखी रहता, रहता। था सौ ग्राम घी के में घूमते रहते ढूंढता तो कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा ढूंढा <laughs> क्या ही होगी यार है इसे लोग अच्छे है, है? सूखे रोटी में भुछ भुछ है? है? भी हम खुश हैं अब ये ले सिद्धि लेके क्या करूँ तो सिद्धिया भी बाधक होते हैं जो पहले कहा रहते तेज तय समाज हो बात सही है तो जो पा लिया है उसी को समझ में आती है उसकी क्या, क्या, क्या पाने से पहले चाहते हमको ऐसे मिल जाए हम पाने के बाद पता लगता है उसको क्या होता है जैसे आपने डिग्री सर्टिफिकेट पाने तक लगे रहते दिन रात नौ साल दस साल लग जाती है ना वेदांत आचार्य बनने के लिए बनने के बाद क्या लाभ जहां जाओ उस आचार्य से कोई वैल्यू है होती तो अंदर से दुख होता क्या इतना लगा समय वेदांत आचार्य बन गया फिर सौ रुपये दक्षिणा नहीं पड़ता कही <laughs> दुखी है क्यों उन्होंने किया ही उस लिए था कोई न, नौकरी मिलेगी या कोई दक्षिणा पानी मिलेगा कोई सम्मान मिलेगा कथा प्रोचन का अवसर मिलेगा नहीं मिलता है दुखी होते है अंत मिला क्या उतना लग करके दुख कैसे कुछ इसलिए सारी चीज कोई भी सिद्धि वो भी सिद्धि है ना वेदांत आचार्य बन जाना भी एक सिद्धि है अब वो सिद्धि भी नहीं हो पा रहा वो पातल गया है इसे सोपानुभूति को छोड़कर कोई भी सिद्धि है वो दुखदायी होता है समान अजया ज्वलनम जित समान तेज साधमान करता ज्वलति, जित समान योगी जिस समान वायु को जीत लिया वह योगी तेज को उत्तेजन करके प्रज्वलित करके अपना जिष्ठ कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हो जाता है यदि साथ सारी चीजें उस पार्थिव के साथ तथा प्रतिभा का दिया था यह स्वरूप का पहले चित्र को उसके बाद स्वरूप का पुरुष का ज्ञान होता पुरुष पौरुष पट्टे में ध्यान करने से एकाता ना उसने उसका फल बताया तथा प्राथिव इत्यादि बताया था वहां पर दिव्य श्रोत का वर्णन हो चुका है लेकिन यह अलग अलग करके भी यदि मान लो पौरुष प्रत्येक में ध्यान करो सिद्धि नहीं पा सकता है अन्य भी प्रक्रिया बताने के कौन सी यहाँ बता रहे श्रोत आकाश हो संबंध संयमत दिव्यम श्रोत्र इसी प्रकार से गंध ग्राण संबंध संयमत दिव्यम घत्येक को सभी इंद्रियों का अपने अपने कारण बुद्ध विषय के साथ श्रोत और आकाश घृण और तनमात्र गुण गंध का पृथ्वी तन्मात्रा, पृथ्वी तन्मात्रा त्रकाश तन तन्मात्रा योगिक भाषा में इसी प्रकार से चक्षु और रूपतन मात्रा तक स्पर्श तन और रस रस और रस तन्मात्रा, मात्रा रसनेन्द्र रस तन्मात्रा मात्रा इनके परस्पर संबंध जो हो रखा है उस सम्बन्ध में यदि आप संयम कर पाएंगे उस संयम से आपको दिव्य श्रोत्र, द्रव्य चक्षु, द्रव्य घृण द्रव्य तक दिव्य रसनेन्द्रियों की प्राप्ति हो सकती है सर्व सर्वस्त्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्व शब्दाच सकल श्रोत का और श्रोत इंद्रियों का विषय सकल शब्दों का प्रतिष्ठा कारण आधार अधिष्ठान कारण कौन है आकाश इसके बारे में कहा भी यथोक्तम तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रोत सर्वेशावती जैसा भी आप, आप सब बैठे हुए हैं तुल्य देश में ही नहीं तुल्य देश में रहने वाले सगल श्रोत इंद्रियों को तुल्य देश श्रवणानाम नाम एक देश सृतित्व एक उपदेश का श्रवण होगा अलग अलग श्रवण नहीं होगा ये तो और पतंजलि महर्षि के में बापवाद हो रहा है उन्होंने अपने संकल्प से, से कर दिया था एक देश में रहने वाले सर्वज सभी श्रव, में अलग अलग विषय श्रवण हुआ जब महाभाष्य बोलने लगे थे तो पतंजलि महर्षि यही पतंजलि महर्षि जी अपने सहस्त्र को खोल करके बैठ गए अंदर और संकल्प का उद्देश्य देने लगे भाष्य का तब तो हर विद्यार्थी को अलग अलग सूत्र का भाष्य सुनाई दिया सब एक बात सुनाई नहीं, नहीं दे रहा था उतनी वाणी को इस्तेमाल किया और सिद्धि के माध्यम से जिस वाणी के अंदर जिसके कान में जो सूत्र जाना चाहिए जा तो ही गई विलक्षण क्रिया उन्होंने इस्तेमाल की थी सामान्य नियम क्या है तुल्य देशी विद्यमान सकल श्रोत इंद्रियों को द्वारा ग्राह्य शब्द भी एक ही होगा समान शब्द का श्रवण होगा इसलिए कहते हैं तुल्य श्रवणानाम एक, एक, एक एतद आकाशस्य एकुतिमेश एकुतिमती आकाश से समान देश सर्थ समान आकाश में विद्यमान श्रवण्रियंग युक्त व्यक्ति का एक देशाविन्न तो होता है एक देश है ऐसे माना जाएगा क्योंकि आकाश का कोई कार्य श्रवण इंद्रिय नहीं है बना है ना कारणी रूपी उपाधि के कारण से इसका नाम श्रोत इंद्रिय पड़ा क्योंकि आकाश को ऐसे कोई सवयव को पदार्थ नहीं है जिसे कार्य हो जाए इसलिए वायु में परमाणु लोग माना और वेदात्मक तो अलग है वहां सवयव है वो इनके तो गुणात्मक है आकाश क्या है गुणात्मक है और गुणों का भी परिणाम होता है लेकिन आकाश का भी परिणाम नहीं मानते वायुवादी के परिणाम रूपा इंद्रिया होती है इसलिए इनके भी मत में क्या है उपाधि की वजह से इंद्रिया बनी हुई है इसलिए एक देश में अवच्छिन्न जो एक आकाश रूपाय इस में विद्यमान अनेक उपाधियों के द्वारा गृहित होने वाला शब्द एक आकार का ही होगा अत क्या सिद्ध व आकाश की व्यापकता सिद्ध होता यदि आकाश में अलग अलग ही हो गया होता उपाधि वसाप सुनने में भी अलग अलग हो जाएगा उपाधि ही भ्रष्ट हो तो बाद अलग चीज है उपाधि ही दूषित है उपाधि नष्ट है तो सुनने में फर्क पड़ेगा ठीक है जिसको कोई कान में बीमारी हो जाए कम सुनाई देता है उसके कान की बीमारी के कारण से उस कान से अवच्छिन्न आकाश के कारण से कम सुनाई नहीं दे उपाधिवच्छिन्न आकाश में दोष नहीं है उपाधि में दोष के कारण से कम सुनाई दिया है या गलत सुनाई दिया है। जो भी है उसका अपना कर्म आज अनेक निमित्त है वो इसलिए आकाश की व्यापकता आकाश की एक रूपता और आकाश की एकत्व की सिद्धि इस माध्यम से हुआ यदि ना होता तो ऐसे फिर तो हम जब बोल रहे हैं शब्द जब तक आप तक पहुंच जाए और आकाश उसको उल्टा पुलटा करके आपके कान में डाल देता अलग अलग आकाश होता अलग अलग ढंग से करता आकाश की सामर्थ्य अलग अलग होती है ना जैसे अलग अलग कंपनी का रेडियो ले लो है ना उस लगा हुआ चुंबक वगैरह डायनामो तो वगैरह सब अलग अलग ताकत की होती है अब कोई किसी को स्टेशन को ठीक पकड़ रहा है किसी नहीं पकड़ रहा है वो सब क्यों हो गया है यद्यपी सारे रेडियो एक ही जगह रख दो एक ही जगह बजाओ फिर एक ही स्टेशन में बजाओ तो सब अलग अलग बजेगा सब की आवाज अलग आएगी कारण क्या है आकाशगत दोष नहीं है उपाधिगत दोष है आकाश में जो तरंग छोड़े गए हैं वह तरंग में कोई अंतर है क्या विशिष्ट गति के वाले तरंग होते हैं मीटर बोलते हैं इतने मीटर पे इतने मीटर अमुख स्टेशन किलो हर्ट भी बोलते अलग अलग तरीके से नापा जाता है उसकी जो तरंग की जो गति है वो एक गतियों को पूरा विश्व में फैलता है उसी गति से पूरा विश्व में आप ये मशीन पकड़ने की सामर्थ्य वाला है या नहीं वो बात अलग थी है, और गति छोड़ने वाला संयंत्र पर भी निर्भर होता है वो कितने प्रभावशाली है तो कई संयंत्र छोटे मोटे डाल देते हैं तो कुछ दूर तक पकड़े उसके बाद नहीं पकड़ता जैसे आ चाहिए तो मोबाइल में तो अनुभव कर रहे हैं ना मोबाइल वो नेटवर्क जो पकड़ता नहीं बोलते पहाड़ में चला गया वो बंद हो इतने इतने से से गई दूर दस नहीं पकड़ रहा बाद पकड़ रहा है का मतलब क्या है वो मशीन वो इतनी ताकत है नहीं वो बीच के जो खोका है ना पहाड़ों के बीच का, का। वहां तक वो तरंग तो नहीं पहुंचा पा रहा है वो जो तरंग छोड़ रहा है ऊपर ऊपर जा रहा है वहां तक नहीं आ पा रहा है अब यहाँ से गया मोबाइल उधर से तरंग वहां से वहां जाना चाहिए वो मोबाइल तक तो पहुंचा नहीं तरंग माने वो दोष आकाश का नहीं है वह दोस्तों उपाधि का है तो तरंगों के गमन आगमन में अंतर पड़ने से गवास ग्रहण अग्रहण में ये सब चीज क्यों हुई उपाधियों के से है, ना कि आकाश के। आकाश तो एक है यदि आकाश ही भिन्न भिन्न हो गया होता तो याद्रिश आकाश में जो शब्द उत्पन्न हुआ है तादृश से भिन्न आकाश है विलक्षण शब्द उत्पन्न हो जाना चाहिए भिन्नवा ऐसा नहीं होता हमने यहाँ क बोला तो आपके कान में कोई ही पड़ा ख नहीं पड़ा क्यों आकाश आकाशगत एकत्र के कारण से इसलिए क्या सिद्ध हो रहा है तिंगम अनावरणंची उत्तम यह आकाश के अस्तित्व प्रमाण है और आकाश आवरण से रहित है, प्रतिबंधक से रहित है ये भी प्रमाण होगा आकाश के अस्तित्व के प्रति यही सबसे बड़ा लिंग है जो है आप सभी एक ही शब्द को सुन रहे हैं और साथ साथ यह भी इसमें प्रमाण बन गया कि यही दृष्टान्त तो आकाश आवरण रहित है अनावरणात्मक है ठोस नहीं है कहने का मतलब जो आवरणात्मक क्या होता है ठोस होता है ये दीवार पृथ्वी आवरणात्मक है क्योंकि वह इतना है जो किसी को भी रोकने की सामर्थ्य वाला है और आकाश किसी को रोकता नहीं इसलिए वो आवरणात्मक है यदि रोकने वाला होता तो शब्द को यहाँ से वहां जाने से भी रोक देता लेकिन रोकने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है उसका स्वभाव है वो अनावरण रूपा है तथा तो इतना ही नहीं अमूर्तस्य अनावरण दर्शना विभुतम अपनी प्रख्यातम आकाश अमूर्त होता हुआ अनावरण जो दिखाई दे रहा है इससे ज्ञापन होता है आकाश विभू आकाश में एकत्व की सिद्धि आकाश में व्यापकत्व की सिद्धि और आकाश में अनावरण स्वभाव की सिद्धि ये सारी चीज सिद्धि से, से आधार पर हो गया तो ये एक जगह पर एक व्यक्ति जो बोल रहा है उस देश युक्त समस्त लोग समान रूप में श्रवण कर लेते हैं